सहस्र रश्मि सत्तस्था महेश्वर पदाश्रया ख्यालिनी सन्मयी व्याप्ता, तेजसी पद्म बोधिका महामाया श्रया मान्या महादेव मनोरमा ब्रह्म लक्ष्मी सिंहरथा चिकीताना अमित प्रभा वीरेश्वरी विमानस्था विशोका शोक अनाहता कुंडलिनी नलिनी पद्मवासिनी सदा आनंदा सदा कीर्ति सर्व भूताशय स्थिरता वाग देवता ब्रह्म कला कला तीता कला radii ब्रह्मशी ब्रह्म हृदय ब्रह्म, ब्रह्म विष्णु शिव प्रिया व्योम शक्ति, शक्ति परागति छवि वंदिका भेद्या भेदा भेद विवर्जिता अभिन्न अभिन्न संस्थाना वंसिनी वंसहारिली गुहेशक्ति गुणातीता सर्वदा सर्वतों मुखी भगिनी भगवत पत्नी सकला कालकारिली सर्ववित सर्वतों भद्रा गुहिया तीता प्रक्रिया योगमाता गंगा विश्वेश्वरेश्वरी कपिला कापिला कांता कनकाभा, कलांतरा, पूर्या, पुष्करिणी भोक्त्री, पुरंदर पुरस्सरा, पोशनी, परमैश्वर्य भूता, भूति भूसना, पंच ब्रम्ह समुत्पत्ति, परमार्थार्थ विग्रहा, धर्मूदया, भानुमती, योगि गेया, मनुजवा, मनुहरा, मनुरक्षा, तापसी वेद रूपिणी वेद शक्ति वेद माता वेद विद्या प्रकाशनी योगेश्वरीशरी माता महाशक्ति मनोमयी विश्वावस्था विण्यमूर्ति जिद्दमाला विहायसी किन्नरी सुरभि वंद्या नंदिनी नंद बल्लभा भारती परमानंदा परापर विभेदिका सर्व प्रहण काम्या कामेश्वरीशरी अचिंत्या, अचिंत्यविभावा विभवा, हल्लेखा, कनक प्रभा खुशमांडी धन रत्ना सुगंधा गंधदायिनी त्रिविक्रम पदो भूता धनिस्पारी शिवोदया सुदुर्लभा घनाभिक्षा धन्या पिंगल लोचना शांति प्रभावती दितति पंक जायत लोचना आद्या हरतकमलोत भूता गवान माता की माता रणप्रिया सतकप्रिया गिरिजा शुद्धा नित्पुष्टा मिरंतरा दुर्गा कात्यायनी चंडी चर्चिका शांत विग्रहा हिरण्यवर्णा रजनी जगदंत प्रवर्तिका मंदराद्विनिवासा शारदा शृंगारमाला रत्न रत्नमाला रत्नगर्भा पृथ्वी विश्वप्रमाथिनी पद्यानना पद्निभा नित्यतुष्टा अमृतोत्भवा धन्ववती दुहप्रकम्ण्या सूर्यमाता दुशद्वती महेंद्र मान्या वरयडिया वरधरपिता कल्याणी कमला रामा पंचभूता वरप्रदा वाच्या वरिष्ठरी वंद्या दुर्जया दुर्तिक्रमा काल रात्रि महावीगा बीर भद्रप्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्ता नाम भद्रदाहिनी भक्तों का कल्याण करने वाली कराला पिंगला कारा नाम रेधा अमहा मदा यसस्कीनी यशोदा खड़द्ध परिवर्तिका संखिनी पद्मिनी सांख्या सांख योग प्रवर्तिका चैत्रा सम्मत् सरारुहा जगत संपूर्ण इन्द्रजा खेचरी स्वस्था कंबुग्रीवा कलिप्रिया खगदध्वजा खगारुहा परार्ध्या परमालिनी ऐश्वर्य वर्त्मनिलया विरक्ता गौरासना जयमिति हृदगुहा रम्या गहवरिष्ठा गराग्रणी संकल्पसिद्धा साम्यस्था सर्वविज्ञान दायिनी कलिकल्मश हंत्री गुहियोपनिषत् उत्तमा निष्ठा दृष्टि स्नित्ति व्याप्ति पुष्टि तुष्टि क्रियावती विश्वामरिश्वरी शाना भुक्ति मुक्ति शिवा अमृता लोहिता सर्पमाला, भीषणी, बनमालिनी अनंत अनन्या, अनन्य नर दैत्यमथनी शंखचक्र गदाधरा शंकरसन समुत्पत्ति अम्बिका पद संश्रया महाज्वाला महामूर्ति सुमूर्ति सर्वकामा दुःख सुप्रभा सुस्तना गौरी धर्म द्वि मध्य निलया पूर्वा पुराण पुरुषारणि महाविभूतिदा मध्या सरोज नयना समा अष्टादश भुजा अनाद्य विलोद तल दल प्रदा सर्व शक्त्या सनारुहा धर्मा धर्म विवर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरेंद्रिया विचित्र गहना धारा शाश्वत स्थान वासनी कानेश्वरी निरानंदा त्रिशूल वर धारिणी अशेष देवता मूर्ति देवता वर देवता ग्रामिका गिरि पुत्री गिरिपुत्री विनित पतिनी अवर्णा वर रहिता निवरणा बीज संभवा अनंत अनन्यस्था शंकरी शांत मनसा अगोत्रा गोमती गोत्रि गुह्य रूपा गोतरा गो ग ग घी गम्बे प्रिया गौणी गणेशवर सत्य मात्रा सत्य संधा तु संध्या संधि संख्या सांख्य योग असंख्या अप्रमेयख्या शून्य शुद्ध कुलोद्भावा बिन्दुनाद समुत्पत्ति संभुवासा शशिप्रभा विशंगा भेद रहिता मनुज्ञा मदसुदनी महाश्री महाश्री श्री समुत्पत्ति तमह पारे પ્રતિષ્ઠ타 स्त्री तत्व माता इति विधा सुसुक्ष्म पद संचया तीता मला तीता निर्विकारा सिवाख्या चित्त निलया सिव ज्ञान स्वरूपिरी दैत्य दानों निर्मात्री राशिपी काल कल्पिका शास्त्रयोनि क्रिया मूर्ति चतुर वर्ग पदर्शिका नारायणी नरोद भूत कोमुदी लिंगधारिणी कामुकी ललिता भावा परापर विभूदिता परांत जात महिना बढ़ावा वामलोचना सुभद्रा देवकी, सीता, वेद वेदांग, पारगा, मनस्विनी, मन न्युमाता, महामन समुदभवा, अमृत्यु, अमृता, स्वाहा, पुरुहूता, पुरुष्टुता, अशोच्या, विन्न विषया, हिरण्य रजत प्रिया, हिरण्या, राजती, हैमी, हेमा भरण भूषिता, विभ्राज माना, ज्योति स्टोम फलप्रदा महा अनुद्रासमभूति अनिद्रा सत्य देवता दीर्घा कुकुदिनी हद्या सांतिदा सांति वर्धिनी लक्ष्म्याद शक्ति जननी शक्ति चक्र प्रवर्तिका त्रिशक्ति जननी जन्या खडुर्मी परिवर्जिता सुधामा कर्म युगांत दहनातनिका शंकरशरी जगद्धात्री कामयोगी कृतिनी इंद्री त्रयलोक के नमिता वैष्णवी परमेश्वरी पद्युन दैता दान्ता युगद्रष्ट त्रिलोचना मदोत्कटा हंसगति प्रचंडा चंडविक्रमा वृषावेशा वियनमाता विंध्य पर्वत वासिनी हिमुमं मेरुनिलया कैलाश गिरिवासिनी चारुर हंत्रतनया नित्य्या कामरूपिणी वेद विद्या व्रतस्तनाता धर्मशीला अनिलासना वीर भद्र प्रिया वीरा महाकाल समुद्धवा विद्याधर प्रिया सिद्धा विद्याधर निराकृता हरंती पावनी पोषणी खिला मात्रिका मन वारिजा वाहमप्रिया करिषिणी सुधावाडी वीणावादन तत्परा सेविता सेविका सेव्या सिनिवाली, गुरुत्मती अरुंधती हे नागची मृगांका मानदायिनी वसुप्रदा वसुमती वसुंधरा वसुन्धरा, धरा धरा वरारोहा वारावर सहस्त्रदा